स्वाति नीचे नीचे बैठो जैसे विक्रांत को अंदाजा हुआ कि यहाँ पर तड़ातड़ तार गोलियां चलने वाली हैरत में पड़ गई थी, थी। उसे समझ ही नहीं आया की अचानक उसके दरवाजा खोलते ही क्या हो गया वो अवाक होकर खड़ी रह गई वो तो अच्छा हुआ की विक्रांत ने तुरंत रिएक्ट करते हुए स्वाति को नीचे बैठा दिया वरना पक्का था कि एक दो गोली स्वाति को पार कर जाती विक्रांत खुद भी नीचे बैठ गया था और उसने जल्दी से अपना बुलेट प्रूफ जैकेट भी ओपन कर लिया था उधर गेट पर खड़ी पुलिस ने अब ताबड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था और ये गोलियां जिस चीज से टकरा रही थी उसे तोड़कर रख दे रही थी कमरे के भीतर रखे हुए कप सोफे टेबल सब कुछ टूटना शुरू हो चुका था पुलिस फोर्स बिना कुछ देके धुआं गोलियां चला रही थी भले ही विक्रांत ने बुलेट प्रूफ जैकेट को एक्टिवेट कर लिया था लेकिन फिर भी उस वक्त यहाँ की सिचुएशन काफी भयावह लग रही थी पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी हालांकि विक्रांत इस बात को लेकर शोर था कि पहली गोली बालकनी के बाहर से चली थी उसके बाद ही पुलिस ने फायरिंग शुरू की इस वक्त विक्रांत दोनों तरफ से घिर गया था अगर ऐसा होता कि सिर्फ एक तरफ से ही फायरिंग हो रही है तो फिर विक्रांत को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था की वो इनसे बच निकल सकता था और वो खुद के साथ स्वाति को भी गोली लगने से बचा लेता लेकिन इस वक्त गोलियाँ दोनों तरफ से चल रही थी और यहाँ से बचकर निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था ऐसे में विक्रांत को ना चाहते हुए भी अपना एक ब्लड प्रूफ जैकेट एक्टिवेट करना पड़ा उसने ब्लड प्रूफ जैकेट स्वाति के ऊपर एक्टिवेट कर दिया था। अब कम से कम से विक्रांत इतना निश्चिंत था कि कुछ देर तक उसे और स्वाति को एक भी गोली नहीं लग सकती थी तार, तार, तार, अभी भी पुलिस की तरफ से लगातार गोलियां चल रही थी अब तो और ज्यादा बड़ी गोलियां चलाई जा रही थी विक्रांत ने तो कभी सोचा भी नहीं था की यहाँ की पुलिस के पास इस तरह की गन भी हो सकती है अब तक रूम के दरवाजे में गोलियों से इतने छेद हो चुके थे कि की मछली पकड़ने वाले जाल जैसा हो गया था दरवाजे से बाहर का नजारा साफ साफ दिखाई दे रहा था आ, सर सर अब क्या होगा स्वाति के माथे पर काफी ज़्यादा पसीना आ चुका था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसने आज तक ऐसी सिचुएशन कभी पहले नहीं देखी थी इस वजह से ही वो काफी ज्यादा घबराई हुई नजर आ रही थी घबराहट के मारे उसने चीखना भी शुरू कर दिया लेकिन उसकी चीख अभी भी उतनी तेज नहीं थी कि ये गोलियों के चलने की आवाज को हरा सके अभी तक पूरा रूम तबाह हो चुका था टूटी हुई लाइट्स, उजड़ा हुआ सोफा टेबल का टूटा हुआ कांच फटे हुए पर्दे यहाँ तक कि कपड़ों का रैक भी निकलकर बाहर आ चुका था और ये सब किसी ने हाथों से नहीं किया था बल्कि ताबड़तोड़ चल रही गोलियों का असर था ये विक्रांत अभी भी स्वाति को पकड़कर लिविंग रूम के एक कोने में छुपकर बैठा हुआ था उसे अभी को समझ में नहीं आ रहा था इन गोलियों के आवाज के बीच में विक्रांत इस पूरी सिचुएशन को रिमाइंड करके सबको समझने की कोशिश कर रहा था पहले बाथरूम में रखे बाथ टम में लड़की की लाश मिलना और फिर उसके बाद यहाँ पर पुलिस के आना और फिर अचानक से बालकनी साइड से फायरिंग होना यह सब महज एक इतफाक नहीं हो सकता है अचानक बालकनी की तरफ से पुलिस पर गोली चलने से पुलिस और स्वाथी के बीच बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई पीछे की तरफ से गोली चलने से पुलिस को लगा की पीछे से विक्रांत ने उनके ऊपर गोली चलाई है उन्हें लगा की ये लोग यहाँ से भागने की फिराक में थे लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंच गई तो फिर विक्रांत ने खुद को बचाने के लिए फायरिंग करना शुरू कर दिया इसी गलतफहमी के चलते पुलिस ने कमरे में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया अब सिचुएशन ये हो चुकी थी कि अगर विक्रांत और स्वाति सरेंडर करने के लिए भी जाते हैं तो भी हो सकता है कि पुलिस वाले उन्हें गोली मार दें भले ही विक्रांत ने बुलेट प्रूफ जैकेट को एक्टिवेट करके खुद को और स्वाति को कुछ देर के लिए सेव कर लिया था लेकिन उसकी ये तरकीब कुछ ही देर तक काम आ सकती थी एक बार बुलेट प्रूफ जैकेट का टाइम लिमिट खत्म हुआ तो फिर सारा खेल खत्म इसलिए विक्रांत पुलिस के सामने जाने का रिस्क नहीं ले रहा था और ऊपर से विक्रांत को यह भी नहीं पता था कि पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है या मर्डरर के साथ मिली हुई है अगर कहीं पुलिस भी कातिल के साथ मिली हुई है तब तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी इसी टाइम विक्रांत को एक चीज याद आई जब वो बालकनी से बाहर देख रहा था तो उस वक्त उसे आस कुछ नजर नहीं आ रहा था और गोली जिस डायरेक्शन से आई थी उसे देखते हुए यही लग रहा था कि गोली को किसी ऊंचाई वाली जगह से चलाया गया था इसका मतलब कहीं गोली चलाने वाले ने स्नाइपर लगाकर तो शूट नहीं किया था कहीं गोली काफ़ी दूर से तो नहीं चलाई गई थी जैसे ही विक्रांत के दिमाग में यह बात आई तुरंत ही उसे याद आया कि इस वक्त वो होटल नेक फ्लोर पर है यानि कि थर्ड फ्लोर पर है लैंडिंग आईलैंड पर, पर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह भी ज्यादा नहीं है पूरे लैंडिंग आइलैंड में कोई भी बिल्डिंग तीन फ्लोर से ज्यादा की नहीं है ऐसे में यह स्नाइपर वाली स्टोरी तो कहीं फिट नहीं हो रही है लेकिन फिर गोली चली कहा से किसने चलाई गोली वो समझ में नहीं आ रहा है विक्रांत को एक बात तो अच्छे से क्लियर हो चुकी थी कि अभी अगर पुलिस के हते चढ़ गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते अगर पुलिस के आगे सरेंडर किया तो फिर दो ही काम होंगे पहला या तो पुलिस गोली मार हॉस्पिटल में एडमिट कर देगी या फिर उठाकर सीधे जेल में डाल देगी दोनों ही सिचुएशन में विक्रांत कुछ नहीं कर सकेगा ऐसे में उसने अभी तुरंत डिसीजन लेते हुए ये प्लान बनाया कि पहले यहाँ से किसी तरह से निकलो उसके बाद देखेंगे क्या करना है जैसे विक्रांत ने यह प्लान बनाया उसने तुरंत ही स्वाति का हाथ पकड़ा और फटाफट अपना लैपटॉप वाला बैग उठाकर यहाँ ऐसी भागने लगा उसे पता था की पुलिस की नजर जैसे ही उसके ऊपर पड़ेगी वो लोग गोलियाँ चलाना शुरू कर देंगे लेकिन फिर भी विक्रांत ने किसी चीज की परवाह नहीं की। वो स्वाति का हाथ पकड़ सीधे हाथ के बालकनी की तरफ भागा और फिर झपकते ही उसने स्वाति का हाथ नीचे चलांग लगा दिया। छपा के जाकर गिरे डर के मारे चिल्ला पड़े लेकिन विक्रांत को क्या करना था वो श्योर था उसने जल्दी जल्दी स्वाति का हाथ पकड़कर कर उसे बाहर खींचना शुरू कर दिया उधर ऊपर से पुलिस वाले लगातार गोलियां चलाये जा रहे थे स्विमिंग पूल के पानी में गोलियों के टकराने चटाक चटाक की आवाज विक्रांत के कानों में साफ सुनाई दे रही थी लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था स्वाति का हाथ पकड़कर वो सीधे ही होटल से बाहर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा पुलिस वाले अंग्रेजी में कुछ चिल्लाते हुए उन्हें रकने के लिए कह रहे थे लेकिन विक्रांत ने उनकी तरफ तनिक भी ध्यान नहीं दिया अभी तक विक्रांत का ब्रूट जैकेट एक्टिव था ऐसे में उसे गोली लगने की कोई चिंता नहीं थी लैंडिंग आईलैंड बहुत छोटे एरिया में बसा हुआ था होटल से निकलने के महज सौ मीटर बाद ही जंगल का एरिया शुरू हो गया विक्रांत इस तरह से भाग रहा था जैसे मानो यहाँ पर किसी हॉलीवुड फिल्म का कोई सीन चल रहा हो चारों तरफ से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी होटल के कमरे में से पुलिस वाले लगातार विक्रांत पर गोलियां चला रहे थे लेकिन विक्रांत फिल्म के हीरो की तरह लड़की के हाथ पकड़कर बेखौफ भागे जा रहा था इस चेंजिंग सीन में विक्रांत को एक और चीज का एहसास हुआ था दरअसल भले ही विक्रांत ने अपनी सेफ्टी के लिए बुलेट जैकेट पहना हुआ था लेकिन फिर भी अभी तक उसके शरीर तक एक दो गोलियां ही आई थी पुलिस वाले ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे लेकिन उनका निशाना बहुत खराब था समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग विक्रांत को मारना चाहते थे या फिर वाकई में उन्हें बंदूक चलाना नहीं आता है लैंडिंग आइलैंड बहुत शांत है यहाँ पर जल्दी कोई क्राइम नहीं होता है ऐसे में यहाँ की पुलिस को इस तरह की मोटिवेट करने और गोली चलाने की प्रैक्टिस भी नहीं है शायद इसी वजह से यहाँ ये लोग सीधे साधे निशाने पर गोली नहीं लगा पा रहे थे अभी ये लोग जंगल में घुसे ही थे की तीन पुलिस वाले विक्रांत के आगे बंदूक ताने खड़े नजर आये उन्हें देखकर तो स्वाति का पूरा हौसला ही खत्म हो गया और फिर सरेंडर कर देते हैं ना वरना ये लोग गोली मार देंगे प्लीज आप भी अपने हाथ ऊपर कर लो और सरेंडर कर दो स्वाति परेशान मत हो कुछ नहीं होगा तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना विक्रांत ने कहा सर भरोसे की बात नहीं है ये लोग गोली मार देंगे प्लीज कुछ नहीं करेंगे तुम बस अपनी आंख बंद कर लो और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहो कुछ नहीं करना है तुम्हें स्वाति ने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर ली और फिर विक्रांत तेजी से उन तीन पुलिस वालों की तरफ दौड़ पड़ा